तलवकार शाखा केनो के केनोपनिषद के द्वितीय के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं श्रोत्रोत्र मनसो मनो यत इत्यादि वाक्य से ब्रह्म जिज्ञासुकी ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने के लिए आचार्य उत्तर दे रहे हैं श्रोत्र इस से इससे बताया गया कि स्त्रोत्रिय का जो शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्तक चेतन है उसे आत्मरूप से जानने से श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि रूप अध्यास की निवृत्ति होती है और जिनकी श्रोत्रादि संघात में आत्मबुद्धि रूप अध्यास की निवृत्ति हो गई और प्रारब्ध शेष है तो इस श्रोत्रादि के श्रोत्रादि रूप चेतन के ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति अदृष्टफल विधेयमुक्ति को बताया गया अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्म्लोका अमृता होती तो स्रोत्र वाक्य एक प्रकार से शोधित तो बता रहा है और तत्म तत ज्ञावा यह वाक्य तत्वशी वाक्या वाक्यार्थ को बताता है और अतिच्य धीरा प्रत्यस्मा लोकादमृता यह तत्वशी ज्ञान का फल बताने वाला वाक्य है तोत्र तो य तत्म ज्ञाप आत्मबुद्धिमतिच्य जीवन मुक्ता सत धीरा प्रारब्धक्षरमृताने विदेहकल्यम प्राप्व ये ब्रह्मजिज्ञासु प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा, कहात्रोत्र इत्यादि में श्रोत्र शब्द स्त्रोत्र इस षष्ट्यंत का शब्द ग्रहण का करणभूत इंद्रिय। और द्वितीय जो श्रोत्रम ये शब्द है प्रथमांत इसका अर्थ है वो शब्द ग्रहण सामर्थ्य का निमित्त श्रोत्र इंद्रिय में दो शब्द ग्रहण का सामर्थ्य है वो जिसकी सन्निधि से आता है उसे कहा जा रहा है स्रोत्र शब्द से तो श्रोत्र इंद्रिय के शब्द ग्रहण सामर्थ्य का सन्निधि मात्र से निमित्त स्रोत्र श्रोत्रम स्रोत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा और वह जिस चेतन को कहा जाता है अपनी सन्निधि मात्र से श्रोत्र के शब्द ग्रहण में निमित्त वह चेतन सबकी आत्मा है तो तुम्हारी भी आत्मा है उसे तुम मैं के रूप में अनुभव करो ये आचार्य शिष्य को बता रहे हैं श्रोत्र से ये जो उत्तर वाक्य हैं शिष्य के प्रश्न का आचार्य के द्वारा प्रयुक्त इसमें प्रश्न अन अनुरूपत्व नामक दोष की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है पहले इस उत्तर वाक्य में प्रश्न अन अनुरूपत्व की आशंका असो एवं विशिष्ट इत्यादि से की गई शंका करने वाले ने कहा कि शिष्य ने पूछा है चक्षुश्रोत्र कऊ देव युनक्ति इस वाक्य से स्रोत्र का प्रवर्तक कौन है वो किस प्रकार का है तो आचार्य को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए स्रोत्र का प्रवर्तक इस प्रेरणा से विशिष्ट है इस प्रेरणा से विशेष से विशिष्ट है ऐसा उत्तर देना चाहिए था असो एवं विशिष्ट इत्यादि और ऐसा न कह करके स्रोत्र से स्रोत्र ये जो कहा जा रहा है यह प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रतीत नहीं होता इस प्रकार की जो शंका की गई उत्तरवाक्य में प्रश्न रूप दोष विषयक आक्षेप इसका निराकरण करते हुए सिद्धांतियों ने कहा नैस दोष तो ऐसोष यानी आक्षेपकर्ता को उत्तरवाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व रूप दोष जो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है वह वस्तुतः उत्तर वाक्य में नहीं है ऐसोष न का अर्थ है क्यों नहीं है तो कहा इसलिए कि तस्य अन्यथा विशेष अनोगमात। यह सूत्रात्मक उत्तर है तो तने स्रोत्र के प्रयोक्ता में अन्यथा का अर्थ है स्रोत इंद्रिय के व्यापार से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र प्रेरणा विशेष रूप व्यापार निर्धारित न होने से अनवगमात का अर्थ है ज्ञात न होने से जो स्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का प्रयोक्ता है उसका कोई प्रयोज्य व्यापार से अलग अपना स्वतंत्र प्रेरणारूप व्यापार निर्धारित न होने के कारण स्रोत्र से स्रोत्र इस उत्तरवाक्य में प्रश्न अनुरूपत्व दोष नहीं है नहीं सो दोष त्यथा विशेष अनवगमात इस सूत्रवाक्य से कहा गया इसी का स्पष्टीकरण करते हुए यदि ही श्रोत्रादि इत्यादि से ये कहा गया कि जो प्रयोज्य हैं श्रोत्रादि संघात उसका जो व्यापार है शब्द ग्रहणादि रूप उस व्यापार से अतिरिक्त श्रोत्रादि की प्रेरणा विशेष रूप व्यापार श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन का होता जैसे कुल्हाड़ी आदि के प्रेरक काष्ठ काष्टक्षता आदि का कुल्हाड़ी आदि के व्यापार से अलग व्यापार होता है कुल्हाड़ी को लकड़ी से लकड़ी पर पटकाना फिर उठाना फिर पटकाना रूप ये कुल्हाड़ी के प्रवर्तक काष्ठ छेदन अनुकूल व्यापार में कुल्हाड़ी का प्रवर्तक जो काष्ठ काष्ठछेदता पुरुष हैं उसका व्यापार है कुल्हाड़ी का व्यापार अलग है और कुल्हाड़ी के प्रयोक्ता का व्यापार अलग है जैसे ऐसे स्रोत्रादि के प्रवर्तक का व्यापार यदि स्रोत्रादि के व्यापार से अलग होता तब तो स्रोत्र से यह प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता लेकिन उलाड़ी आदि के प्रवर्तक काष्ट क्षेत्रादि के व्यापार के तरह स्रोत्रादि के प्रवर्तक चेतन का कोई अलग प्रेरणा रूप व्यापार है ही नहीं अतः माना जाएगा कि स्रोत्र से यह प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर है इसे बताया जा रहा है भाष्य में यहाँ तक कि चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि न तो इोत्रदीना प्रयोक्ता स्व्यापार विशिष्टो लविदीव अगम्य के स्रोत्रदीना संहता व्यापारेण आलोचन फलावसान अद्यवसायणे अवगम्यते लिंग तक की चर्चा हो गई है आगे भाष्य अस्ति अस्थ हाँ, हाँ ये एक वाक्य और भाष्य पढ़कर के फिर टीका में आएंगे वाहनुमान बताया जा रहा है एक अस्ति अस्त्रदी असंगता योजन प्रयुक्त स्रोत्रादी कलापो इति गृहा संहताम्योत्रदीना प्रयोगता अनुरूपम एव इधम प्रतिवचनम स्रोत्र से इत्यादि या पूर्ण विराम होना चाहिए तस्मात् तस्मात्ूपम एव इदम प्रतिवचनम स्रोत्र से इति स्रोत्रादि इत्यादि है ना न पूर्ण विराम हाँ इसमें नहीं है पुराने वाले में तो ये कहते हैं कलाप यत् लाप योजन कलाप कलापशब्द का संघात समूह तो स्रोत्रादी कलाप का अर्थ है स्रोत्रादी समूह सार्यक संघात इसमें प्रवृत्ति हो रही है श्रोत्रादि संघात में श्रोत्र की प्रवृत्ति हो रही है शब्द ग्रहण रूप व्यापार में चक्षु की प्रवृत्ति हो रही है रूप ग्रहण रूप व्यापार में त्वक की प्रवृत्ति हो रही है स्पर्श ग्रहण में ऐसे कार्यक्रम संघात अंत पति प्रत्येक अंश का अपना अपना व्यापार करने में प्रवर्तन हो रहा तो कहते इनकी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन हो नहीं सकती और ये जड़ हो, संघातरूप होने से यह नियम है कि संघात से परार्थत्वाद जो संघात है उसमें प्रवृत्ति अपने लिए अपने प्रयोजन के लिए नहीं होती अन्य के प्रयोजन के लिए होती है रथादि जो संगात है जड़ उसकी प्रवृत्ति होती है जो रथी है उसे गंतव्य तक पहुँचाने के लिए तो रथी को गंतव्य तक पहुँचाना रूप प्रयोजन यह रथ का नहीं है रथी के प्रयोजन के लिए रथ में प्रवृत्ति है रथ संघात रूप है ऐसे घर में जो प्रवृत्ति है घर भी एक संघात रूप है ईंट, सीमेंट आदि का समूह है न इंद्रिय की प्रवृत्ति से चेतन को क्या फल मिलता है वो मिलता है भोग और अपवर्ग तो जो तो जो हो रहा है आ, अपने आप को भोक्ता और ये आ, मुमुक्षु समझ रहा है जीव उसे समझाया जा रहा है कि वस्तुतः तुम वो हो कौन जो इस कार्यक्रम संघात से अलग यानी तत्वमसी अर्थ का उपदेश किसको है मुमुक्षु को जिज्ञासु को ऐसे जिज्ञासु हैं जिसको अभी वो श्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन नित्य मुक्त हैं और वो मैं ही हूँ ऐसा निश्चय नहीं है वो चाहता है मुक्त होना इसलिए तो जिज्ञासा है ना और उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिज्ञासा हुई किस लिए कि प्रयोजन की इच्छा साधन की इच्छा को उत्पन्न करती है तो जिज्ञासा तो है ज्ञान रूप साधन की इच्छा इसका अर्थ है कि साधन की इच्छा कर रहा है तो उसके फल की इच्छा उसके अंदर है मोक्ष है तो मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए आवश्यक है श्रोत्रादि का सन्निधि मात्र से प्रवर्तक जो है उसका मय के रूप में ज्ञान उसका मैं के रूप में ज्ञान होने के बाद फिर ये ज्ञात होता है कि मैं तो नित्य मुक्त था उससे पहले तक नहीं होता तो ये भ्रांति निवृत्ति के लिए आरोपित जो बंधन है इस बंधन की निवृत्ति होने पर ही नित्य मुक्तता का उसके आप तक आपकामत्व का बोध होता है उससे पहले तक उसको या तो अभ्युदय की या तो मोक्ष की कामना रहती है तो ये अभ्युदय है भोग और मोक्ष है अपवर्ग ये जो चाह रहा है उसे समझाया जा रहा है कि तुम तो वस्तुतः अभोक्ता हो और वस्तुतः नित्य मुक्त हो इस समय भी मुक्त ही हो इस समय भी मुक्त हो ये समझ में नहीं आ पाएगा जब तक स्रोत्रादि में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन नहीं होगा तो स्रोत्रादि से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन करने के लिए ये दिखाना जरूरी है उपदेश करना उसको प्रयोजन है तो ये कह रहे हैं कि स्रोत्रादि संघात प्रवृत्त हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होगी और संघात रूप होने के कारण जड़ है जड़ की प्रवृत्ति अपने लिए नहीं होती अपने से असंगत अन्य चेतन के लिए होती है तो स्त्रोत्रादि की जो प्रवृत्ति है वह जिस चेतन के प्रयोजन के लिए है ऐसा चेतन स्त्रोत्रादि से अलग स्रोत्रादि का प्रवर्तक विद्यमान है उसी साक्षी में आरोपित हैं बंधन उस बंधन की निवृत्ति के लिए आरोप से मुक्त होने के लिए आवश्यक है वो विज्ञान इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि अस्थि ही स्रोत्रादि भी असंगत। तो स्रोत्रादि से अलग स्रोत्रादि का प्रवर्तक जिसके प्रयोजन के लिए स्रोत्रादि की प्रवृत्ति है वह विद्यमान है अस्थिका करता है वो स्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन और वो कैसा है वो तो स्रोत्रादि से असंगत है और उसी के प्रयोजन से प्रयुक्त हो करके, यानी उसी के प्रयोजन के लिए स्रोत्रादि जड़ कार्य करण संघात प्रवृत्त हो रहा है या तो भोग या तो अपवर्ग के लिए उसकी बद्ध हैं और अपने आप को भोक्ता समझ रहा है और संसार अंतपाती भोग की अपेक्षा है तो उसे भोग प्रदान करने के लिए स्रोत्रादि इंद्रिया शब्द आदि विषयों का ग्रहण करती हैं शब्दादि से सुख सुखानुभूति कराने के लिए तो गृहादिवत ये दृष्टान्त हैं तो जैसे गृहादि की गृहादि अपने से अलग गृह स्वामी के लिए होते हैं संघात रूप होने से ऐसे ये कार्यक्रम संघात भी संघातात्मक होने से वह अपने से असंगत जो चेतन है उसके लिए प्रवर्तमान होंगे प्रवृत्ति करेंगे इसलिए कहते हैं कि श्रोत्रादि नाम प्रयोगता श्रोत्रादि भी असंगत अस्ति। श्रोत्रादि का प्रवर्तक श्रोत्रादि से असंगत विद्यमान है संगत का अर्थ है संबद्ध असंगत का अर्थ है असंबद्ध अलग पृथक सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु है गत्यर्थक हन गतिसय धातु है न यहाँ गत्यर्थक लेना सम उपसर्ग हो जाएगा तो संगति संगति का अर्थ होता है संबंध ऐसे संगत का हो जाएगा संबद्ध असंगत का अर्थ है असंबद्धि उस समूह के अंदर नहीं है समूह से अलग है बाहर है कार्यक्रम संघात का जो सदस्य नहीं है उसे कहा जाएगा कार्यक्रम संघात से असंगत ग्रह स्वामी घर का जो अंश है ईट पत्थर बजरी आदि उनमें से कोई भी नहीं है वो अवयव नहीं है घर का घर से अलग है पूरे संघात से तब उस घर का भोक्ता बन जाता है ऐसे ही कार्यक्रम संघात से अलग कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक है तस्मात्ूपम एव इदम प्रतिवचनम स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि तो स्रोत्र से इत्यादि जो उत्तर दिया है आचार्य ने शिष्य के प्रश्न का वह प्रश्न के अनुरूप ही है तस्मात का अर्थ है स्रोत्रादि का प्रवर्तक, प्रवर्तकोत्रि के व्यापार से अतिरिक्त अपनी स्वतंत्र विकारात्मक प्रेरणारूप व्यापार से रहित होने से तस्मात का अर्थ निकलेगा उसका कोई स्वतंत्र व्यापार विशेष न होने से वह निर्विशेष होने से निर्विकार होने से स्त्रोत्र स्ोत्र इत्यादि जो उत्तर है वह शिष्य के प्रश्न के अनुरूप ही है अब टीका को देखिएोत्रदय स्विलशेषा संहतवात्वत इति अनुमान शेषी ताव अवगम्यते तो कहते ये एक अनुमान जो अभी भाष्य में सूचित हुआ अस्ति ही स्वत्रदि भी असंगत इत्यादि वाक्य से भाष्कर भगवान ने जो अनुमान बताया वो अनुमान इस प्रकार का है कि स्रोत्रादय पक्ष हैं स्विलक्षण है। इसमें तो जोड़ देंगे वो तो साध्य बन जाएगा स्रोत्रादय स्वविलक्षण शेषत्व स्त्रोत्रादि में स्रोत्रादि पक्ष हैं उसमें स्वविलक्षण शेषत्व साध्य होगा और संहतत्वात हेतु हैं गृहाधिवत दृष्टांत हैं तो व्याप्ति बनेगी यत्र यत्र तत्र तत्र तिलक्षण शेषत्व यथा गृहादय ये दृष्टांत हो जाएगा कि जहाँ जहाँ संघतत्व है संघतत्व का अर्थ है समूह रूपत्व संघातत्व संबद्धत्व तो जो भी समूहरूपदार्थ हैं वह स्वविलक्षण जो हैं उसका शेष है शेष का अर्थ होता है साधन अंग भोग्य तो ये स्वविलक्षण में स्व से लेना संघात को स्वविलक्षण का अर्थ है जो अपने से असंबद्ध हैं असंगत है और उसका शेष तो जो भी संघात होगा वह संघात अंतपाती जो नहीं है उसका शेष होता है उसका साधन होता है उसके प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होता है जैसे गृहादि संघात रूप होने से गृहादि संघात का जो अवयव नहीं है ऐसे गृहस्वामी के लिए गृह रूप संघात की प्रवृत्ति है गृह उसका गृहस्वामी का शेष है ये दृष्टांत है ऐसे स्रोत्रादि भी गृह के तरह संघात रूप है तो उनमें स्विलक्षण शेषत्व का व्याप्य संघ तत्व रहता है तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहा करता तो स्रोत्रादि में संघ तत्व धर्म जो व्याप्य हैं वो विद्यमान हैं यदि तो निश्चित वह अपने व्यापक स्व-विलक्षण स्वविलक्षण शेषत्व को भी स्रोत्रादि में सिद्ध करेगा निश्चित करेगा, तो इस अनुमान से ये निश्चित होगा कि स्रोत्रादि अपने से भिन्न शेषी के शेष हैं इससे स्रोत्रादि से अलग स्रोत्रादि का शेषी अने प्रवर्तक सिद्ध हुआ स्रोत्रादि जिसके उपकरण हैं साधन है वो सिद्ध हुआ तो ये कहा कि इति अनुमान न स्रोत्रादि शेषी तावत अवगम्यते तो स्रोत्रादि जिसका शेष है ऐसा स्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन इससे निश्चित होता है इस अनुमान से अब उसे संगत रूप माना जा या असंगत रूप माना जाोत्रादि का जो शेषी है स्रोत्रादि तो संघत रूप है ऐसे स्रोत्रादि का शेषी भी स्रोत्रादि के तरह संगत हैं या असंगत है तो कहते हैं स्रोत्रादि के शेषि को स्रोत्रादि के तरह संगत मानेंगे यदि तो जो भी संघात रूप है वह अन्य का शेष होता है तो फिर स्रोत्रादि का शेषी भी यदि स्रोत्रादि के तरह संघत रूप होगा तो उसमें भी अन्य शेषत्व तो सिद्ध होगा उसका भी उसके भी एक अन्य शेषी की कल्पना करनी पड़ेगी और वो जो श्रोत्रादि के शेषी का शेष से, दूसरा शेषी सिद्ध होगा उसे भी रूप मानेंगे थी तो फिर उसका भी एक अन्य शेषी सिद्ध होगा ऐसी अनवस्था प्राप्त होगी अनवस्था नामक दोष आएगा इसलिए मानना होगा कि जो रूप श्रोत्रादि हैं उसका शेषी चेतन असंघत है वो संघात रूप नहीं है ये आगे कहा जा रहा है तो संघात रूप न होने से असंगत हुआ असंबद्ध हुआ इसे आगे कह रहे हैं कि यदि सोपी शब्द से स्रोत्रादि का शेषी लेना जो इस अनुमान से निश्चित हुआ तो सोपी यानी वो स्रोत्रादि का शेषी भी संघत सियात यदि उसे भी संघात रूप मानेंगे यदि तो वो कहते तर ही गृहाधिवत वो घर के तरह अचेतन मानना पड़ेगा जो संगात होता है वो अचेतन होता है तो वो भी संगत संगत हो जाएगा तो अचेतन होगा और अचेतन होने से फिर उसका भी एक दूसरा शेषी मानना पड़ेगा वो आगे कहते हैं कि ततः तस्यापि अन्य शेषी कल्प्य तो वो जो स्रोत्रादि का शेषी हैं उसमें संघातरूपत्व मानने से जड़त्व आया और जड़त्व होने से उसका उसके भी अन्य शेषी की कल्पना करनी पड़ रही है और तस्यापि अन्य और वो भी रूप होगा यदि स्रोत्रादि के शेषी का शेषी तो उसे भी संगत रूप मानेंगे तो फिर उसके भी दूसरे शेषी की कल्पना करनी पड़ेगी इति अनवस्था प्रसंग ये अनवस्था दोष का प्रसंग आएगा अनवस्था दोष प्राप्त होगा उसका परिहार करने के लिए अनावस्था प्रसंग परिहाराय असंगत चेतनों गम्यते थे वो जो स्रोत्रादि का शेषी है अनुमान से निश्चित वह असंगत है चेतन है संगात रूप नहीं है असंगत चेतन है ये निश्चित होगा और ये निश्चय होने से ये निकलेगा कि अतः सर्वसाक्षिण लक्षितुम युक्तम एवं प्रतिवचनम इत्यर्था। तो जो सर्व साक्षी हैं यानी सर्वाभाषक चेतन है सर्व शब्द से तो लेना पूरा अनात्म वर्ग वो संघात रूप है जो भी संघात रूप है जड़ वो जड़ हैं रूप होने से जड़ है और एक ऐसा होगा जो जड़ का अवभासक चेतन है वह असंगत है जड़ नहीं है चेतन है तो इस प्रकार अतः सर्व साक्षिणम इसमें सर्व शब्द से लेना संघात मात्र को असंघात एक वेष्टि संघात मात्र नहीं समि वेष्टि पूरे संघात मात्र को साक्षी का मतलब प्रकाशित करने वाला उसे लक्षित करने के लिए सर्वाभाषक चेतन को यानी तत, तत् तत्वमशी वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ को लक्षित करने के लिए कहते युक्तम एव प्रतिवचनम ये जो उत्तर दिया है स्रोत्र से स्रोत्रम इत्यादि आचार्य ने वह प्रश्न के अनुरूप ही है उचित उत्तर है युक्तम युक्त का अर्थ है आ, वह होना चाहिए युक्त युक्त ये वचनमी है तब भी चलेगा स्रोत्र स्रोतम स्रोत ऐसा लगाना एवं का श्रोत्र से स्रोत्रम इत्याकारक जो वचन है वह उचित ही है एवं वचनम का अर्थ है इत्याकारक वचन यह प्रतिवचन उचित है ये जो कहा था स्रोत्रदीना तो संहताना व्यापारे आलोचन संकल्प अद्यवसायणेन फलवसान लिंग अवगम्य स्रोत्रादी का प्रवर्तक चेतन निर्व्यापार हैं और निर्व्यापार होने पर भी वह स्रोत्रादी के व्यापार से ही लक्षित होता है ये कहना है तो वहाँ भाष्य में इसी पृष्ठ पर अठारह नंबर पृष्ठ पर जो वाक्य हैं अंतिम स्रोत्रादीनाम एव तो संघ व्यापारेना इस व्यापार के वहाँ पर दो विशेषण हैं तृतीयांत पद एक आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षण और फलावसान लिंगेना ये दो विशेषण है न उसमें फलावसान लिंगे न ये व्यापार का विशेषण है इसका दो प्रकार से विग्रह टीकाकार बता रहे हैं एक बहुरी समास फलावसान लिंग में और एक तत्पुरुष समास तो पहले बहुरी समास का विग्रह करके बता रहे हैं कि फलावसानम ने फल निष्पत्ति लिंगम यस्मिन ये किस पद की व्याख्या चल रही है भाष्यस्त ये मालूम है ना कौन सा कौन सा पद है व्यापारेण का विशेषण रूप फलावसान लिंग एक पद है ना इसका ये विग्रह है कि फलावसानम लिंगम लिंग व्यापारे स व्यापार फना फलावसान लिंगह तेन फला फलावसान लिंगे न ऐसा विग्रह होगा किसका इस विशेषण का इसमें फलावसान शब्द का बीच में टीकाकार ने अर्थ किया फलनिष्पत्ति फलावसानम भाष्य में है बौरी समास में दो पद होते हैं ना फलावसानम एक और लिंगम एक दूसरा इसमें बौरी समास हुआ है वेदीकरण बौरी और फलावसानम में भी समास है वो तो ष्ठी तत्पुरुष फल अवसानम फलावसानम और अवसानम शब्द का अर्थ कर रहे हैं निष्पत्ति तो फलावसानम शब्द का अर्थ कर दिया फल निष्पत्ति फल निष्पत्ति इसमें फल शब्द का अर्थ है प्रमा स्रोत्रेंद्रिय प्रमाण है ना और प्रमाण का जो व्यापार होता है वह होता है प्रमा की उत्पत्ति के लिए प्रमा है प्रमाण का फल प्रमाण व्यापार का फल है प्रमा की उत्पत्ति इसलिए कहते हैं कि फल अवसानम यानि फल निष्पत्तिर लिंगम ये व्यापारे श्रोत्रादि के व्यापार में लिंग यानी ज्ञापक है प्रमा की उत्पत्ति परमा कार्य है और वह हुई है उत्पन्न हुई है का अर्थ है बिना प्रमाण व्यापार के नहीं होगी शब्द को हम जानते हैं तो शब्द का जो ज्ञान है उत्पन्न हुआ शब्द ज्ञान यह ज्ञापक बन जाता है कि शब्द का ग्राहक जो स्रोत्र इंद्रिय है उसका व्यापार हुआ स्रोत्र इंद्रिय के व्यापार के बिना शब्द का ज्ञान नहीं होता और हमें शब्द का ज्ञान हो गया है इसका अर्थ है कि स्रोत्र इंद्रिय का शब्द ज्ञानानुकूल व्यापार हुआ तो इस प्रकार जैसे धूम अज्ञात अग्नि का ज्ञापक बन जाता है लिंग बन जाता है ऐसे ये जो फल शब्दित तो प्रमा है उसकी निष्पत्ति ये ज्ञापक बन जाती है प्रमाण के व्यापार का इसलिए प्रमाण व्यापार को कहा जाता है फलावसान लिंग फलावसान यानी फल की उत्पत्ति अर्थात प्रमा की उत्पत्ति जिसका लिंग है यानी ज्ञापक है ऐसा व्यापार और उस व्यापार से का प्रवर्तक जो चेतन है वह निश्चित होता है ज्ञापित होता है अवगम्यते का कर्म तो है स्रोत्रादि नाम प्रयोगता अवगम्यते दि के प्रवर्तक चेतन की अवगति का ज्ञापक कौन बनेगा स्रोत्रादि का व्यापार और स्रोत्रादि के व्यापार का ज्ञापक कौन बनेगा वो की उत्पत्ति प्रमा की उत्पत्ति हुई यानी शब्द का ज्ञान हुआ उससे स्रोत्र का व्यापार ज्ञात हुआ और स्त्रोत्र के व्यापार से ज्ञापित होता है वो स्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से उत्पन्न हुई जो वृत्ति शब्दात्मिका शब्दाकारा उस वृत्ति का अवभाषक साक्षी वो ज्ञात होता है कि उसकी सन्निधि मात्र से स्रोत जड़ स्रोत्र इंद्रिय जड़ में प्रवृत्ति तो बिना चेतन के नहीं होती ना तो श्रोत्र इंद्रिय में शब्द को अवभाषित करने की शक्ति कहाँ से आई तो जिस चेतन की सन्निधि मात्र से श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द को प्रकाशित किया शब्द प्रकाशन अनुकूल व्यापार किया शब्द विषयनी प्रमा उत्पत्ति अनुकूल व्यापार में समर्थ हुआ स्रोत्र जिस चेतन की सन्निधि में वह चेतन विद्यमान है ऐसा निश्चय हो जाता तो फलावसानम यानी फल लिंगम यशिन ये एक बहुरी समास हुआ फल, फलावसान लिंगम शब्द का तेन फलावसान लिंगेन व्यापारे न ऐसा अनवय हो जाएगा हाँ। यदि बधीर हैं हाँ तो बधीर हैं यदि तो नहीं होगा इसका अर्थ होता है कि करण करणगत जो दोष प्रमेयत जो दोष परमातगत जो दोष ये सारे दोष ना हो तब जिसकी निर्दोष प्रमाता प्रम, प्रमाण आदि के व्यापार से व्यापार होने पर भी यदि चेतन न हो तो नहीं हो पाएगी फल निष्पत्ति तो जैसे मिट्टी कारण है कहा जाता है लेकिन कुलाल का चक्र टूटा हुआ हो तो घड़ा थोड़ी बनेगा मिट्टी का दोष नहीं माना जाएगा कार्य भाव किया जाता है, तो निर्दोष कार्यकरण का लाभ होना चाहिए तो आगे कहते हैं टीका में टीकाकार की अवगत्या ही करण से व्यापारो लिंग अवगत्या यानी वो शब्द विषयनी जो प्रमाण जिसको फल कहा जा रहा था उस फल से करण का व्यापार लिंगे तेने अभिव्यजित है ज्ञापित होता है अभिव्यक्त होता है अब दूसरा जो तत्पुरुष समास है फलावसान लिंगे न में ये बहुरी समास का विग्रह तो हो गया अर्थ कर दिया अब षष्टि तत्पुरुष समास करते हैं यदि तो उस समय फलावसान शब्द का अर्थ दूसरा होगा फलावसान का अर्थ फल निष्पत्ति याने प्रमा की उत्पत्ति यह अर्थ नहीं निकलेगा अपितु फलावसान शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विकार चेतन फलावसान है और उस निर्विकार चेतन का लिंग मैंने ज्ञापक अभिव्यंजक ये अर्थ निकलेगा फलावसान लिंगम शब्द का फलावसानस्य लिंगम इति फलावसान लिंगम यह ष्ठी तत्पुरुष समास है पहले बौरी समास था उस समय फलावसान शब्द का अर्थ था फल की निष्पत्ति और यहाँ फलावसान शब्द का अर्थ हो रहा है फल का जिसमें पर्यावसान होता है फल का अर्थ है वो प्रमा रूपवृत्ति स्रोतेंद्रिय और शब्द के संबंध से उत्पन्न हुई शब्दा शब्दाकार प्रमा वो फल शब्द निकलेगा और उसका अवसान यानी पर्यवसान विलय जिसमें होता है तो पानी में एक तरंग उठता है उस तरंग का विलय कहां होता है पानी में ही ऐसे जितनी भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनका अंतिम पर्यवसान किसमें होता है वो होता है निर्विकार चेतन में तो इसलिए निर्विकार चेतन फलावसान शब्द का अर्थ है फल अवसानम याने पर्यवसानम इति फलावसानम ऐसा षष्टी तत्पुरुष समास और फिर फलावसान से लिंगम इति फलावसान लिंगम ऐसे दोष्ठी तत्पुरुष समास फल यानि प्रमा यानि वृत्ति का विलय जिसमें होता है तो जैसे नदी का पर्यवसान है समुद्र ऐसे वृत्ति मात्र का प्रमा मात्र का विलय है ब्रह्म निर्विकार चेतन इसलिए फलावसान शब्द का अर्थ निकलेगा नित्य चेतन और वह नित्य, उस नित्य चेतन का लिंग यानि ज्ञापक वो कौन है करण व्यापार स्रोत्रादि का व्यापार स्रोत्रादि के व्यापार से अवभाषित होता है वह निर्विकार चेतन हाँ, हाँ, तो उपादान कारण वो ब्रह्म है सर्पकालय किसमें होता सर्प काले रस्सी में होता है ना हा हाँ, और अविद्या कल्प यानी अधिष्ठान में अध्यस्त का विलय होता है हाँ तो उसी को लेकर के ये सारा अंतकरण और अंतकरण का परिणाम जिसमें अध्यस्त हैं अंतकरण के अधिष्ठान में अंतकरण का परिणाम रूपा जो वृत्ति है उसका भी अंतकरण का भी विलय होगा अंतकरण तो वृत्मक ही है ना? वो अपने अधिष्ठान में विलीन होगा ये मान करके अंतिम में जो शेष रहता है उसे विलय स्थान कहा जाता है तो अंतिम में शेष रहता है अधिष्ठान ही इसलिए अधिष्ठान में, में विलय मान रहा है। ये कहते हैं नित्यावगति व्यंजकत्वात्थ वा फलावसान लिंगम व्यापार यानी स्रोत्रादि का व्यापार फलावसान लिंग इसलिए है कि वह नित्यावगति फलावसान शब्दित जो नित्यावगति है नित्यावगति कहते हैं चेतन को ब्रह्म को स्रोत्रादिका जो सन्निधि मात्र से प्रेरक है उसे कहा जाता है नित्य अवगति वो यहाँ पर फलावसान शब्द का अर्थ है स्रोत्रादि का सन्निधि मात्र से प्रेरक और उसका लिंग यानी ज्ञापक वो कौन है श्रोत्रादि का व्यापार इसलिए कहते हैं नित्यावगति व्यंजकत्वात् लगाना व्यापार इसके साथ एक तो नित्यावगति व्यंजकवाद स्रोत्रादि व्यापार से ऐसे श्रेष्ठ पद का ऊपर से अध्याय करना स्रोत्रादि व्यापारस्य से का व्यापार निर्विकार चेतन का अवभाषक होने से लिंग होने से अर्थ है ज्ञापक होने से अभिव्यंजक होने से फलावसान लिंगम व्यापार व्यापार यानी स्रोत्रादि का व्यापार उसे फलावसान लिंग कहा जाता है का मतलब निर्विकार चेतन का अभिव्यंजक कहा जाता है व्यापक कहा जाता है लिंग कहा जाता है और तेन शेषी लक्ष्यते इत्यर्थ तेन यानि व्यापारेण तत्शेषी लक्ष्यते तो तत्शेषी यानी वह जिसके लिए प्रवृत्त हो रहा है वो शेषी हैं प्रवर्तक्रोत्र से स्रोत्र इस स्रोत्र पद से लिया जा रहा है जिसको वह ज्ञापित होता है तेन यानि स्रोत्र व्यापारेण तो स्रोत्र के व्यापार से स्त्रोत्र का अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक निर्विशेष चेतन ज्ञापित होता है ये अर्थ निकलता है फलावसान लिंगेन व्यापारेण स्रोत्रादीना प्रयोगता अवगम्यते थे इस वाक्य का बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं वो कल क्या अष्टमी है कल अनोध्या है